विवेकानंद साहित्य भारत में ईसाई धर्म डिट्रैट में 11 मार्च अट्ठारह को दिया हुआ और डिट्रैट फ्री प्रेस में प्रकाशित एक भाषण कल रात श्रोताओं से भरे डिट्रैट अपेरा हाउस की एक सभा में विवेकानंद का भाषण हुआ उनका अत्यंत सौहार्दपूर्ण स्वागत किया गया और उन्होंने यहां अपना अत्यंत प्राजल भाषण दिया वे ढाई घंटे बोले सम्मान्य आगंतुक का परिचय कराते हुए मान्य टी डब्ल्यू पामर ने उस ढाल की पुरानी कथा का उल्लेख किया जो एक ओर से तांबे की थी और दूसरी ओर से चांदी की और जिसको लेकर इतना विवाद उठ खड़ा हुआ था यदि हम किसी प्रश्न के दोनों पहलुओं की ओर दृष्टिपात करें तो कम झगड़ा होगा सभी लोगों के लिए एक मत होना संभव है धार्मिक हृदय के लिए विदेशों के धर्म प्रचार की बात प्रिय रही है श्री पामर ने कहा कि ईसाई दृष्टिकोण से विवेकानंद मूर्ति पूजक हैं एक ऐसे सज्जन की बात सुनना आनंददायक होगा जो ढाल के तांबे वाले भाग के विषय में कुछ कहना चाहते हैं भारी कलतर ध्वनि के बीच विवेकानंद का स्वागत हुआ स्वामी जी का भाषण मैं जापान और चीन के धर्म प्रचारकों के विषय में अधिक नहीं जानता किंतु मैं भारत के विषय में मुझे अच्छी तरह जानकारी है इस देश के लोग भारत को एक विशाल निर्जन भूमि के रूप में देखते हैं जहाँ अनेक वन हैं और थोड़े से सभ्य अंग्रेज हैं भारत संयुक्त राज्य का आधा है और वहाँ तीस करोड़ लोग रहते हैं बहुत सी कथाएँ कही जाती हैं और मैं उनका खंडन करते करते थक गया हूँ भारत के प्रथम आक्रमणकारी आर्यों ने जैसा कि ईसाई किसी नए देश में जाकर करते हैं भारत की आबादी का सर्वनाश करने की चेष्टा नहीं की अपितु यह प्रयत्न किया कि पाश्विक वृत्ति वाले लोगों को ऊंचा उठाया जाए ईसाई धर्म लेकर लंका में आए स्पेन ने सोचा कि उनका ईश्वर उन्हें हत्या और मार तथा विधर्मी मंदिरों का विद्वंस करने की आज्ञा देता है बौद्धों के पास एक दाद था जो एक फूट लंबा था जो उनके पैगंबर का था स्पेन वालों ने उसे समुद्र में फेंक दिया कई हजार लोगों को मार डाला और कोड़ी दो कोड़ी लोगों का धर्म परिवर्तन किया पश्चिमी भारत में पुर्तगाली आए हिंदुओं को त्रिमूर्ति में विश्वास है और इस पवित्र श्रद्धा पर निर्मित एक मंदिर था आक्रमणकारियों ने मंदिरों को देखा और कहा कि यह तो सैतान की करामाद है और इसलिए उन्होंने अपनी तोप उस आश्चर्यजनक भवन में लगाई और उनके एक भाग को नष्ट कर दिया किंतु क्रुद्ध जनता द्वारा आक्रमणकारी निकाल बाहर किए गए। प्रारंभिक धन प्रचारकों ने देश पर अधिकार करने की चेष्टा की और बलपूर्वक पैर जमाने का स्थान पाने के प्रयत्न में उन्होंने बहुत से लोगों को मारा और कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन किया पुर्तगाली तलवार के द्वारा धर्मांतरित ईसाई लोगों में निन्यानवे प्रतिशत व्यक्ति ईसाई होने के लिए विवश किए गए थे और वे कहते थे हम ईसाई धर्म विश्वास नहीं करते किंतु हम अपने को ईसाई कहने के लिए विवश हैं किंतु कैथोलिक ईसाई धर्म शीघ्र ही मिट गया